पातंजलोग प्रदीप समाधिपाद सूत्र इंक्यावन संगति सभी समाधि का सबसे ऊंची चोटी तक वर्णन करके अब निर्बीज समाधि को बतलाते हैं तस्यापे निरोधे सर्वनिरोधान निर्बीज समाधि ही अन्वयार्थ पर वैराग्य द्वारा उस रितंभरा प्रज्ञा जन्य संस्कार के भी निरोध हो जाने पर पुरातन नूतन सब संस्कारों के निरोध हो जाने से निर्वीज समाधि होती है व्याख्या पर वैराग्य द्वारा जो निखिल वृत्ति प्रवाह तथा संस्कार प्रवाह का निरोध है वह निर्मित समाधि है संप्रज्ञात समाधि के ध्येय को आलंबन आश्रय बनाकर की जाती है यह आलंबन ही बीज है इसलिए उसको सबीज सालंब तथा संप्रज्ञात कहते हैं किंतु असंप्रज्ञात समाधि में आलंबन का अभाव होता है आलम्बन का अभाव करते करते अभाव करने वाली वृत्तियों का भी अभाव होने पर जो समाधि होती है वह असम्प्रज्ञात है आलंबन न रहने से उसको निर्बीज निरालंब तथा तो असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं यह निरोध केवल समाधिजन्य दितंभरा प्रज्ञा का ही विरोधी नहीं है किंतु प्रज्ञाजन्य संस्कारों का भी विरोधी है इसी के बोधनार्थ सूत्र में तस्यापि यह अपि शब्द दिया गया है अर्थात इस निरोध से जो संस्कार उत्पन्न होता है वह सब समाधि जन्य संस्कारों को रोककर ही उदय होता है यद्यपि इस सर्ववृत्ति निरोध में तथा पर संस्कारों में प्रत्यक्ष प्रमाण की योग्यता नहीं है क्योंकि सर्ववृत्ति निरोध का योगी को प्रत्यक्ष होना असंभव है इसी प्रकार रूप कार्य से भी निरोध संस्कार का अनुमान नहीं हो सकता क्योंकि वृत्तिमात्र का निरोध होने के कारण ये संस्कार स्मृति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं तथापि चित्त की निरुद्धावस्था का जो मुहूर्त प्रहर दिन रात्रिरोपादि काल कालक्रम है उससे निरोध संस्कारों का अनुमान होता है अर्थात योगी की जो वृत्तियों का निरोध होता है वह एक काल में नहीं होता है किंतु पहले एक घटी फिर दो घटी फिर एक प्रहर इत्यादि क्रम से होता है इसी से निरोध वृत्ति का सद्भाव सिद्ध होता है भाव यह है जैसे जैसे स्वरूप स्थिति के अभ्यास से व्युत्थान तथा समाधि के संस्कारों की न्यूनता होती है वैसे वैसे निरोध के संस्कारों की सत्ता का अनुमान कर लेना चाहिए क्योंकि बिना निरोध संस्कार की सत्ता के समाधि प्रज्ञा जन्य संस्कारों की न्यूनता होनी असंभव है इस निरोधावस्था में क्लेशजनक व्युत्थान संस्कार तथा कैवल्योपयोगी संप्रज्ञा समाधिजन्य संस्कारों के सहित ही चित्त अपनी प्रकृति में प्रविलय होकर अवस्थित हो जाता है यद्यपि निरोध संस्कारों के सद्भाव से यह चित्त किंचित अधिकार विशिष्ट ही प्रतीत होता है तथापि यह संस्कार अधिकार के विरोधी ही है न कि भोग के हेतु क्योंकि उस दशा में शब्द रूप प्रसाद्युपयोग भोग तथा विवेक ये दोनों ही अधिकार निवृत्त हो जाते हैं इसलिए यह चित्त निरोधावस्था में समाप्त अधिकार वाला होकर संस्कारों के सहित निवृत्त हो जाता है इस समाप्त अधिकार वाले चित्त के निवृत्त होने से पुरुष शुद्ध परमात्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हुआ केवल शुद्ध तथा मुक्त कहा जाता है इस असंप्रज्ञात समाधि के लाभ से ही योगी जीवन मुक्त पद को प्राप्त होता है यह असंप्रज्ञात योग सब कर्तव्यों की सीमा है